आर्टिस्ट देगाज और छोटी नर्तकी लॉरेंस एंड हॉल्ट परिचय यदि आप एक प्रसिद्ध कला संग्रहालय के कमरे में जाते हैं तो आपको एक छोटी नर्तकी की एक सुंदर कांस्य मूर्ति दिखाई देगी वो एक पैर पर खड़ी होगी उसके हाथ पीठे पीठ के पीछे होंगे और उसके चेहरे का भाव कुछ थका हुआ और थोड़ा उदास होगा यदि आप रुकते हैं और संग्रहालय में कमरे के गार्ड से बात करते हैं तो आपको नन्धी पैल के बारे में एक कहानी सुनाएगा उसका नाम मैरी है गार्ड कहेगा मैं उसे हर दिन वहाँ खड़ा देखता हूँ और मुझे लगता है कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ जैसे ही आप नन्ही बैलरीना की मूर्ति को देखते हैं गार्ड आगे बढ़ता है छोटी मैरी को जरा देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ यदि आप उसे काफ़ी देर तक देखते रहेंगे तो आपको लगभग हिलती डुलती लगेगी इस पुस्तक में आप उस बैलरीना की कहानी पढ़ सकते हैं इसकी सेटिंग कई साल पहले पेरिस की है कहानी मैरी की है लेकिन यह एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार की भी कहानी है एडगर डेगास नाम की एक व्यक्ति की एक बड़े कमरे के बीच में एक प्रसिद्ध कला संग्रहालय में एक नन्ही नर्तकी की सुंदर मूर्ति है वो एक पैर पर खड़ी है उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे की ओर है वो थकी हुई और कुछ उदास दिखती है उस मूर्ति को सौ साल से पहले एडगर डेगास नामक एक कलाकार ने बनाया था संग्रहालय में कमरे की देखभाल करने वाले गार्ड के पास नन्ही बेलरीना के बारे में बताने के लिए एक कहानी है जब बाहर बारिश हो रही हो और लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह न हो तो कोई ना कोई उससे यह जरूर पूछता है कि वो कौन थी उसका नाम मैरी है गार्ड कहेगा मैं उसे हर दिन वहाँ खड़ा देखता हूँ और मुझे लगता है कि मैं उसे अच्छी तरह जानता मैरी और उसके माता पिता बहुत गरीब थे लेकिन मैरी का केवल एक ही सपना था कि वह एक नर्तकी बनना चाहती थी कोई साधारण डांसर नहीं वो पेरिस ओपेरा हाउस में डांस करना चाहती थी और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बैलरीना बनना चाहती थी मैरी के पिता एक दर्जी थे और उसकी माँ कपड़े धोने का काम करती थी उन्होंने कड़ी मेहनत की और पैसे बचाए फिर वे मेरी बड़े बैले स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षा देने के लिए तैयार उसके पिता ने उसे एक विशेष शूट पहनाया और उसकी मां ने उसके भाग्य की कामना की और उसके बालों में पीले रंग का एक लंबा रिबन बांधा परीक्षा में मैरी ने बेहद सुंदर नृत्य किया उसने पहले कभी वैसा नृत्य नहीं किया था और बूढ़े बैले शिक्षक को पसंद आया अगर हम तुम्हें दाखिला देते हैं उन्होंने कहा तो तुम्हें बहुत कठिन अभ्यास करना होगा मुझे पता है मैरी ने कहा मैं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नृत्यी बनना चाहती हूँ सब हसे वो उसे बाद में देखेंगे बड़े शिक्षक ने कहा वो मैरी के जीवन का सबसे रोमांचक दिन था वो अपने परिवार को यह सब बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी लेकिन जैसे ही वह घर जाने वाली थी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी खुशी खटाई में पड़ गई बड़े कमरे के पीछे कोई चिल्लाने लगा एक लड़की आशुओं में मैरी के पीछे भागी उसके पीछे एक भयंकर सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी था जो महंगे कपड़े पहने हुआ था तुम सिर क्यों नहीं रह सकती वो आदमी चिल्लाया जब तुम इतना हिलती डती हो तो फिर मैं तुम्हारा चित्र कैसे बना सकता हूँ मैरी डर गई कौन है वो बदतमीज आदमी उसने बगल वाली लड़की के कान में फुसफुसाया। अगर तुम यहाँ पर छात्र हो तो तुम्हें यह जल्द ही पता चल जाएगा वह देगा की के और भारी भीड़ हो थी। उसे देखो गाड़ने का छोटी मैरी को देखो मैं आपको कुछ बताता हूं यदि आप उसे काफी देर तक घूरते रहेंगे तो लगभग हिलने डुलने लगेगी तो क्या उसे बैले स्कूल में दाखिला मिला किसी ने पूछा अरे हाँ गार्ड ने कहा उसे वहां दाखिला मिला उसने कड़ी मेहनत की बहुत अभ्यास किया वास्तव में वो इतनी अच्छी हो गई कि बुढ़े शिक्षक ने उसे क्रिसमस में ओपेरा हाउस के बैले में एक मुख्य रोल देने की बात सोची मेरी का सपना सच हो रहा था और पुराना देगाश भी इतना डरावना नहीं लग रहा था हर दिन वो अपनी ऊंची टोपी और अपने स्केच बुक के साथ सभी पर बड़बड़ा और लोगों को कोसता था वो रंगीन चाक के तेजी और बड़े उग्र रूप से वो रंगीन चाक से तेजी और बड़े उग्र उग्र रूप से काम करता था और लड़कियों शिक्षकों और संगीतकारों के चित्र बनाता था स्थिर रहो वो चिल्लाता था ऐसा नहीं जो किसी गरीब नर्तकी को सही मुद्रा धारण करने की तकनीक दिखाता था सुंदर कपड़े पहने हुए चित्रकार को एक पैर पर संतुलित होते हुए देखकर मैरी अपनी हाँसी रोक नहीं पाती थी कभी कभी मैरी ने अपने स्केचिस की एक झलक भी देखी और उसने जो भी देखा वो चकित रह गई वो चित्र रंगों से चमक रहे थे सभी लड़कियों के चित्र बने थे लेकिन वे बैले सास की तरह नहीं दिख रही थी गा ने उन्हें बनाया था बकबक करते हुए खुद को खींचते हुए फीते बांधते हुए अखबार तक पढ़ते हुए और पट्टियों को ठीक करते हुए मैरी को नृत्य बहुत बेहद पसंद था वो स्कूल सुबह को सबसे पहले आती थी और रात को सबसे आखिर में घर जाती थी फिर एक दिन सब कुछ उल्टा होने लगा मैरी के पिता बीमार पड़ गए और वो काम नहीं कर सके उसकी माँ ने और धुलाई का काम लिया लेकिन उनके पास फिर भी मैरी की फीस देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे मैरी का एक मशहूर डांसर बनने का सपना फीका पड़ने लगा मुझे तुम्हारी मदद करना अच्छा लगेगा मेरी दयालु बूढ़े शिक्षक ने कहा लेकिन अगर तुम हर दिन सीखने के लिए नहीं आओगी तो मुझे मुख्य पात्र का रोल किसी और को देना होगा शायद तुम्हें फिर से फिर कोई छोटा सा रोल मिल जाए थिएटर के फर्ज पर फर झाड़ू लगाने का या एक कर्कश आवाज में उन्हें रोका या तुम मेरे लिए पोज करोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी और बकवास नहीं करनी होगी क्या तुम समझी फिर देगास हर डेगा मैरी का चित्र बनाने लगा उसने मैरी को इतनी देर तक बिल्कुल स्थिर रखा कि मैरी लगभग रो पड़ी लेकिन उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई ऐसा पर्याप्त नहीं था मैरी अपने पिता के डॉक्टर की फीस दे पाई लेकिन मैरी खुद अपनी पढ़ाई की फीस नहीं दे पाई जैसे जैसे क्रिसमस बैले नजदीक आ रहा था उसे पता था कि उसे कभी भी प्रसिद्ध होने का मौका नहीं मिलेगा जब बड़ी रात आई तो गरीब मैरी को शो देखने की भी अनुमति नहीं मिली लेकिन क्योंकि डेगास देर से देर से काम करना चाहता था जब अन्य लड़कियाँ हंस रही थी बातें कर रही थी और खुद को तैयार कर रही थी मैरी कलाकार के साथ अकेली रह गई थी उस चिड़चिड़े कलाकार ने उसे खड़ा किया पीठ के पीछे उसके हाथ करवाए और उसके छत की ओर देखने को कहा सभी नर्तक उस मुद्रा के अभ्यस्त थे लेकिन जैसे जैसे डेगास ने और आगे काम किया मैरी की गर्दन में दर्द होने लगा काफ़ी देर हो रही थी क्षमा करे महाशय डेगास मेरी फुसफूस मुझे जल्द घर जाना होगा मेरे पिता बीमार हैं और मेरे परिवार को चिंता होगी परिवार देगास चलाए तुम्हारा परिवार चिंतित होगा क्या तुम नहीं जानती कि मेरी चिंता कौन करेगा कोई नहीं मेरे पास कंपनी के लिए केवल मेरा काम है और अब मेरी आंखों की रोशनी भी जा रही है क्षमा करें मां से मुझे कुछ समझ में नहीं आया देगाज ने कुछ देर तक चुपचाप काम किया उसने कुछ मिट्टी निकाली और अपनी लंबी उंगलियों से उग्र रूप से काम करने लगा तब मेरी ने कलाकार की आंखों में एक आंसू देखा नहीं देगाश ने और धीरे से कहा तुम कैसे समझोगी मुझे बताओ मेरी एक चित्रकार के लिए सबसे कीमती चीज क्या है आपकी आँखें महा से बिल्कुल मेरी आँखें एक नर्तकी के पैरों की ही तरह तुमने ठीक समझा और मेरी गरीब आंखें बीमार हैं मेरी, इसलिए मैं मिट्टी के साथ काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब क्या कर रहा हूँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अचानक मैरी को बुरे स्वभाव वाले कलाकार के लिए बहुत दुख महसूस हुआ क्या इसलिए वो हमेशा गुस्से में रहता था मुझे बहुत खेद है मैरी ने का। तब डेगा ने कुछ ऐसा किया जो मैरी ने उसे पहले कभी करते नहीं देखा था उसने मैरी की तरफ देखा और वो मुस्कुराया मुझे भी खेद है मैरी उसने का लेकिन जरा इस मूर्ति को देखो यह अब तक की मेरी बनाई सबसे शानदार चीज़ है धन्यवाद मेरी छोटी नर्तकी अब तुम्हें घर जाना चाहिए मेरी नीचे उतरी उसके पैर कमजोर थे उसने अपने बालों से पीले रंग का रिबन खोलकर बूढ़े कलाकार को दे दिया फिर उसने अपने नाचने वाले कपड़े उतार दिए और अपने परिवार के पास घर चली गई क्रिसमस बैले का पर्दा गिरते ही थिएटर में भीड़ ने ताली बजा जय जय की बाहर एक पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक बूढ़ा लगभग अंधा कलाकार अकेले घर जाने का संघर्ष कर रहा था अपने हाथ में उसने पीले रंग का रिबन पकड़ रखा था और इसलिए उसका अपना सपना कभी पूरा नहीं हुआ किसी ने पूछा रुको गार्डने का कहानी अभी खत्म नहीं हुई दो साल बाद मैरी अपनी माँ के कपड़े धोने में मदद कर रही थी जब छत्तीस रुए डी डोई में पत्र आया यह पत्र तुम्हारे लिए है मेरी उसकी माँ ने कहा मेरी ने लिफाफा पढ़ा अंदर एक टिकट और एक बड़ी कला प्रदर्शनी का निमंत्रण था निमंत्रण पर किसी ने लिखा था मैरी के लिए छोटी नर्तक मैरी और उनकी माँ शो देखने गई इमारत में बहुत भीड़ थी दीवारों पर शानदार रंगीन चित्र लटके थे लेकिन सबसे अधिक भीड़ कांच के एक बड़े बॉक्स के आसपास इकट्ठी हुई थी मैरी भीड़ को धक्का देते हुए वहां पहुंची देखो उसने हाँपते हुए कहा यह तो मैं हूँ देगाज ने मूर्ति को असले कपड़े असली कपड़े पहनाए थे किसी ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था उसके बालों में पीले रंग का रिबन था संग्रहालय में जब आखिरी व्यक्ति घर चला गया तब गार्ड ने नर्तकी के जूते से थोड़ी धूल पूछी शुभ रात्रि मैरी उसने कहा और फिर गार्ड अपनी सीटी बजाता हुआ दूर चला गया जैसे ही तारे में चाबी घूमी वैसे ही नर्तकी लगभग मुस्कुराने लगी संग्रहालय की छत पर बारिश दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना मैरी के लिए ताली बजाने वाले एक हजार हाथों की तरह लगी मैरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध बैले बनना चाहती थी लेकिन उसके पास फीस के पैसे नहीं थे इसलिए उसने कलाकार एडगर्ड डेगा के लिए बैले स्कूल में मॉडलिंग शुरू की जैसे ही डेगास की लिटिल डांसर की आकृति ने आकार लिया मैरी के बुरे स्वभाव वाले कलाकार के प्रति सहानुभूति महसूस होने लगी और जब मूर्तिकला समाप्त हो गई तो वो सबसे प्रसिद्ध नर्तकी बन गई एक महान कलाकार के जीवन का एक उत्कृष्ट परिचय परिचय सुंदर प्रभाववादी चित्रों के साथ